जीवन मुक्ति का कोई निराकरण करते हैं ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो फिर अज्ञान का कार्य भेद प्रपंच कैसे रहेगा यदि अज्ञान से जीवन है तो मुक्ति कैसे मुक्ति है तो जीना कैसे ऐसे करो कोई खंडन करते उसका दिया संक्षेप शारी के ग्रंथ में कहा गया जीवन मुक्ति शाव अस्थि प्रतीत उसकी प्रती ज्ञानी की प्रतीत हो जीते जी, जी अपने को मुक्त मानता है जो ज्ञान हो गया द्वैत की छाया द्वित आभाष भी होता है प्रतीत होती है व्यवहार करता है तभी शिष्य को उपदेश करता है द्वैत छाया रक्षणाय अस्ति लेश अविद्या का लेस स्वल्प मात्र मानना पड़ता है द्वेता होने के लिए प्रार्ध कर्म है तस्मिन अर्थे भी सहानुभूति अपना अनुभव है ज्ञानी का अनुभव भी प्रमाण है और शास्त्र भी प्रमाण है तद विज्ञानार्थ गुरु में भी अभिगछत समिति पाणी श्रोत्रियों ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश करेंगे ज्ञान होने के बाद अ तो ज्ञान होने के बाद शरीर नहीं रहेगा तो उपदेषा कहाँ हो श्रुति कैसे कहेगी तस्मान जीवन मुक्तिरूपेण विद्वान नारवधानां नारब्धान कर्मण भोग सिंध प्रसूत याति या कल्यमंत्र स्थित भोग्तंध प्रसूत मे गंधम अ गंधम प्रसुत। गंधम जीवन मुक्ति रूपेण विद्वान जीवन मुक्ति स्वरूप से में आरब्धा कर्म नाम भोग सिद्धि जब प्रारब्ध कर्म उनका भोग करना पड़ता है फल आरब्ध फल दिन आरंभ कर लिया कर्म उनके भोग सिद्धि के लिए स्थित्वा ज्ञानी रहता है भोगम ध्वांत ग्रसुतम भुक्त ये ध्त गंध एक पद चाहिए ध्वत अज्ञान के गंधकार से ले अज्ञान ले से उत्पन्न होता है जो भोग ध्वान्त गसुतम जो भोग है उसको भोग करके अंत अत्यंतम कैवलम याति अत्यंत विधेय का वेल्यो को विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है तस्तावत चीरम यावद नवी मुख्य अत ये भी श्रुति प्रमाण है ज्ञान होने के बाद इतने विलम्ब होता है प्रार्ध कर्म समाप्ति तक तो ज्ञान होने के बाद रहता है उसका नाम है जीवन मुक्त है अविद्यालय रहता है तो अविद्यालय से उत्पन्न होता है प्रारब्ध कर्म जन्य पल उसका भोग करके अंत में प्रार्थना के समाप्त होने पर अत्यंतम कविलदेय कविल को प्राप्त करता है सतसिद्धम ये श्लोक में आया सतसिद्धम अनाद्यंतम परिपूर्ण सत सिद्ध है कहा प्रकाश है। किसी से प्रमाण से सिद्ध नहीं स्वयं प्रकाश मान है आत्मा उसकी वजह उसके प्रकाश के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं अनात्मा में अहम बुद्धि को छोड़ना है अनाद्यंत कहा आद्य अंत जिसके आदि नहीं अंत भी नहीं उत्पत्ति नाश नहीं आद्य अंत नहीं अनाद्यंत है परिपूर्ण में परिपूर्ण सर्वात्मक परिपूर्ण है सब कुछ वस्तु रहेगा उसे भर जाएगा जैसे घड़ा में जल भर गया इसी प्रकार नहीं परिपूर्ण है तो परित पूर्ण उससे भिन्न कुछ भी नहीं कुछ भी जिद रहे तो फिर उसे भिन्न हो गया ये परिपूर्ण कैसे होगा सर्वात्म के सर्व उसे अतिरिक्त तो कुछ नहीं अनंतम ब्रह्म कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म अनंत शब्द का अविद्यमान अंत यश्य अंत का, का सीमा तीन प्रकार परिच्छेद होता है देशकृत कालकृत वस्तुकृत या अन ब्रह्म में कौन सा परिचेद है कोई भी जब एक परिच्छेद मानेंगे तो उसको अनंत कहा जाएगा इसको निरूप कहा जाएगा इसमें रूप का अभाव है नहीं रूप का अभाव है जैसे वायु में कोई किसी कोई भी रूप नहीं है अब तो रूप नास्ती ये ज्ञान प्रमा है रूप सामान्य का अभाव नहीं है इसका जो रूप है उसको छोड़ करके बाकी जितने सब रूप का अभाव इसमें इसमें जो रूप है ये रूप इसमें जो रूप है ये रूप है इसमें ये पुष्प में जो रूपये रूपये यहाँ है इसमें जो रुपये ये रुपया नहीं।, रुप नहीं ये ये नहीं, रूपये यदि इसमें रहेगा इसको तोड़ देने पर ये रुपया रहेगा, जला दिया रुप रहे ये रुपया रूपयेगा यदि ये रुपया इसमें होता है इसको जला दिया तो ये भी नष्ट होना चाहिए इसको जला देंगे ये रुपया रहेगा इसको जला देने पर काला हो गया ये रुपये रहेगा नहीं इसलिए ये रूपये ये रूपये एक तो ये नष्ट हो गया तो भी नष्ट होना चाहिए हाँ इसके सजातीय समान रूप है ये रूप नहीं है अनेक रूप का अभाव रहने पर बीस में एक रूप यदि रहेगा इसमें रूप अभाव नहीं कहते हैं इसको निरूप कहेंगे अरूप कहेंगे निरूप नहीं होगा निरूप होगा वायु निरूप है एक भी रूप नहीं यदि खाली रूप के अभाव से निरूप कहा जाए तो सब निरूप हो जाएगा कहा एक स्थान बता जहां कोई रूप रूप का अभाव नहीं होगा जितने रूप हो अन्य रूप का अभाव है ही रहेगा ना नहीं इसे सब निरूप हो जाएंगे एक भी रूप रहेगा तो उसको निरूप नहीं कहा जाता है जिसका दुर्योधनादि पुत्र नहीं है कितने दुर्योधनादि कितने भाई है सो नाम जिसका पुत्र या नहीं उसका पुत्र कहा जाएगा दुर्योधनादि सौ नाम वाले पुत्र जिसका नहीं है उसका पुत्र कहा जाएगा क्या कृष्ण नाम का पुत्र है अर्जुन नाम का पुत्र है उसका पुत्र कहा जाएगा दुर्जोधन आदि सौ पुत्र नहीं रहने पर भी अपुत्र कहा जाएगा इसी भूतल में एक घट है कितने घटे है कितने घट का अभाव है उसे को छोड़कर बाकी जितने करोड़ करोड़ घट का अभाव है उसी भूतल को निर्घटम कहेंगे एक घट रह जाने से करोड़ों करोड़ों घटो का अभाव होने पर भी उसको निर्घट कोई कहता है ठीक इसी प्रकार यदि अंत एक अंत ब्रह्म में रह जाएगा और दो अंत नहीं रहा तो उसको अनंत कहा जाएगा दो अंत नहीं रहे एक अंत रह जाए तो अनंत कहा जाएगा अनंत शिक्थ एक भी अंत नहीं रहे देशकृत अंत होता है एक देश में एक देश में नहीं ये यहाँ ये हाथ में या नहीं इस देश में वहां नहीं ये इसका देश परिच्छेद इसमें है इसमें क्या है देश परिच्छेद ये वस्तु देश परिच्छन घट देश परिच्छन है ये पुष्प देश परिच्छन है इसमें देश परिच्छेद है देश परिच्छित्व तो है ये पुष्प में देश परिच्छन तो है देश परिच्छेद किसमें है ये पुष्प देश परिच्छेद है ये पुष्प देश परिच्छेद है ये पुष्प क्या है देश परिच्छिन्न इसमें क्या है देश परिच्छेद इसमें है ये पुष्प में देश परिचिन्न है देश परिचिन है पुष्प में क्या है देश परिचिन्न अथवा देश परिच्छेद पुष्प में है देश परिचिन कि अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व देश परिचिन्न देश परिच्छेद क्या है देश परिच्छेद परिचन्न तो एक देश परिच्छेद भी अत्यंताभाव प्रतियोगित देश परिच्छन कौन होता है जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी यह का प्रतियोगी इसका अत्यंता भाव है इसे देश परिचिन है देश परिचन्न कौन हुआ अत्यंता भाव का प्रतियोगी जिसका अत्यंता भाव कहीं होता है उसको कहते देश परिचिन्न एक देश में है अन्य देश में नहीं ये सीधा दर्ज है देश परिचन्न का क्या था एक देश में है अन्य देश में नहीं उसको देश परिचन्न होता था अत्यंत का प्रतियोगी और उ, काल परिच्छि होता है एक काल में हो अन्य काल में नहीं रहे इसको क्या कहेंगे काल परिचन्न ये पुष्प काल परिचन्न है क्या जिसकी उत्पत्ति होती अथवा नाश होता है वो हो था काल परिचन्न एक काल में रहेगा उत्पत्ति के पहले पुष्प नष्ट होने के बाद रहेगा तो ये पुष्प काल परिचन्न उत्पत्ति के पहले काल परिचन्न या नष्ट होने के बाद काल परिचन्न ये पुष्प उत्पत्ति के पहले काल परिचि था या नष्ट होने के बाद काल परिचन्न होगा हाँ पहले भी काल परिचन्न अभी भी काल परिचन्न नष्ट होने आदि काल परिचन्न ये पुष्प को काल परिचन्न कहेगा कहा जाएगा नही तो पुष्प पुष्प पहले नहीं था आदे रहेगा तो ये अब वर्तमान काल में ये पुष्प काल परिचिन है ये पुष्प काल परिचन्न कहे काल में है तो जो प्राग का प्रतियोगी हो अथवा ध्वंस का प्रतियोगी हो उसको कहते काल परिचिन्न तो काल परिच्छेद क्या है प्राग प्रत्युतम ध्वंस प्रत्युतम और काल परिचिन्न तो क्या है हाँ परिच्छेद परिचिन तो एक है और वस्तु परिचेद ये में है क्या पुस्तक है ये पुस्तक से भिन्न है कलम से भिन्न है इसको कहते वस्तु परिचिन्न पुस्तक घट पट नहीं पट पुस्तक नहीं पुस्तक पलन नहीं वस्तु परिचय वस्तु परिचि ये वस्तु ये हो गया पुष्प वस्तु परिचि जो अन्य भाव का प्रतियोगी क्या है अन्यन्या भाव का प्रतियोगी क्या होगा वस्तु परिचिन्न उस रहेगा वस्तु परिचेद अथवा वस्तु परिचिन्न वस्तु वस्तु वस्तुपरिचे एक क्या है अन्योन भाव प्रति ये पुष्प देश परन्न है या काल परिचन्न है तीन है देश पर भी है काल परिन्न भी है वस्तु परिचिन्न भी है ब्रह्म क्या है काल परिचन्न है वस्तुपरिचिन्न है देश परिचिन भी नहीं त्रिविध पर शून्य है ब्रह्म महकाथ तेज प्रकाश रूप अहमअस्मी इधानीम उपनिषद सार संग्रहात्म के सरचित प्रकरण विदुषाम प्रवृति प्राप्त ग्रंथकार अभी कहते हैं विद्वान की प्रवृत्ति हो प्रार्थना करते इसमें प्रवृत्त हो क्या ग्रंथ है ये उपनिषद सार संग्रहात्मक उपनिषद के सार का संग्रह सारा उपनिषद ब्रह्म विद्या जितने उपनिषद सब के सार का संग्रह इसमें है। इसे सरचित प्रकरण ये प्रकरण ग्रंथ है विद्वान की प्रवृत्ति की प्रार्थना करते सब प्रभु इसको श्रवण मनन करे क्या होगा एक ग्रंथ कार्य कहते लक्ष्मीधर कवे सूक्ति शरद अंभोज संभृत अद्वैत मकर अंदो विद्वद भृंगेरपीयता ये ग्रंथकार का नाम है लक्ष्मीधर वो कवि है कवि होते क्रांतदर्शी कवि है कांतदर्शी कांतदर्शी कांत मतलब ज्ञानी है लक्ष्मीधर ज्ञानी कवि है यानी कि सुष्टुक्ति सुक्ति ये जो श्लोक है शरद अंबुज समृत शरद ऋतु में जो अंबुज कमला ऐसे भरा हुआ है शरद अम्बुज सम्य भरे हुए ये क्या है अद्वैत मकरंद अद्वैत मकरंद मकरंद पुष्प सार होता है अमृत तो होता है पद्मा पुष्पादि का सार होता है अद्वैत के मकरंद रूप सार है इसको विद्वान लोक भृंग जैसे भ्रमर पुष्प के मधु को कहता है सेवन करता है इस प्रकार विद्वदृंगेर निपीयता विद्वत भृंग सदृश विद्वान लोक इसका पान करे इस पुष्प के सार मधु को भ्रमर खाता पान करता है इस प्रकार विद्वान रूप भ्रमर इसको पान करे ये अद्वैत मकरंद है अन्य पुष्प में मधु निकलता है ये अद्वैत सार है अद्वैत रूप मकरंद है पुष्प रस इसका पान करे लक्ष्मीधर ग्रंथकर्तुर नाम ग्रंथकर्ता के नाम स चौ कवि कवि क्या कांतदर्शी लक्ष्मीधर कवि तस् सूक्त एवं उनके श्लोक ये शरद अंभो जानी शरद ऋतु में होने वाले कमल अम्बा अम्बस जाता ने अंबोजा अम्ब जल से उत्पन्न होता है कमल तेज समृत संपन्न हो युक्त है अयम सर्वेर अद्वैत मकरंद ये अद्वैत मकरंद सो पानक अद्वैत ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म मकरंदो अद्वैतमकंद अद्वैत कौन ये ब्रह्म वो मकरंद सारे एतम रसम साक्षा ल्लोक दिया है ये साक्ष लब्ध् दे सनातनम सुखी भवती, भवती न्यूरपुन गवाति में रसो बिश रसमेवाएम लब्ध आनंदी जो अद्वैत ब्रह्म रस सारे इसी को प्राप्त करके सब आनंद होते हैं आनंदी होते ब्रह्म अद्वैत स्वरूप रस सार एतमे रसम साक्षात लब्धवा दे जीव सनातन सुखी भवती सनातन रस है सुखी होता है सर्वत्र न अन्य हे सुरपुंग देवता में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी कहते यशु को प्राप्त करने पर ही सुखी होता है अन्य प्रकार नहीं है ये सारे है अद्वैत रूप ब्रह्म ही सार इसको लाभ क्या प्राप्त क्या है अपना स्वरूप अज्ञान से अप्राप्ति का ब्रह्म है ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया ये अप्राप्त की प्राप्ति नहीं प्राप्त की प्राप्ति जो अज्ञान व्यवधान है वो प्राप्त है अप्राप्त का अप्राप्त की भ्रांति होती है उसकी निवृत्ति हो जाती है ये प्राप्त कर लिया तो सुखी हो जाता है नित्य आनंद को प्राप्त करता है ये ब्रह्म गीता में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपदेश किया विद्वद भृंगे विद्वांस भृंगा विद्वद्भृंगा विद्वानी भ्रमर हे ब्रह्म रस जो से ब्रह्म पुष्प के रस को जान करके कर रसपान करता है विद्वानी ही ब्रह्म रस को जानते हैं ते निपीयता नेतरां पीयताम निरंतर पीते ही रहे ब्रद्वेत काय सेवन आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांति चिंतना नेतरा आत्मा ज्ञान निवृत्ति पर्यतम आत्म न अज्ञान आत्मा का जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति पर पान करते रहे निरंतर जैसे भोजन करते पेट भरने तक तृप्त तो होने तक भ्रमर भी पी पी कर पेट भर जाएगा तो पिना बंद करेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति में ही समाप्त तो होता है वेदांत सवण अज्ञान निवृत्त हो गया तो श्रवण मनोनिधास हो गया नहीं तो तब तक -तो आवृत्ति करते ही रहे और कोई दूसरा नहीं है सरल मार्ग वेदांत श्रवण मनन निध्यात सबसे अंतरंग साधन है सबसे श्रेष्ठ अंतरंग ज्ञान का साधन है उससे अन्य जितने साधन सबते और सब साधन है दूर में निकृष्ट है अंतकोण शुद्धि का साधन है ये तो केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन है और अंतकोण शुद्धि का भी साधन है अन्य जितने साधन अंतकोण शुद्धि का साधन है वेदांत श्रवण मनन ज्ञान प्राप्ति का तो साक्षात साधन है अंत कोण शुद्धि का भी साधन है इसलिए जो वेदांत श्रवन प्रारंभ करते हैं, उसको ही चलाते रहे श्रवण मनन बार बार करते रहे कब तक तो करना है आसुभ ते राम सोन्य तक रोज मन तक वर्ण दूसरा कुछ नहीं उसको छोड़कर के अन्य कुछ करे तो काम क्रोध लो विशा राग देश आजेंगे दद्यारम किंचित काम आदि नाम मना कभी उनको अवसर नहीं दे इसका ही चिंतन करते पुनः पुनः से व्यताम एक द्वार कर लिया क्या बार बार करेंगे बार बार तो करना पड़ता है कोई कहता रोटी एक बार थोड़ा खा लिया और बार बार क्या खाएं ऐसा कोई कहते एक ग्रास से दो ग्रास ले लिया पानी पर उड़ जाओ ऐसा होता है नहीं तृप्ति होने तक पुनः पुनः से ब्रह्म ये पंचोदशी में कहा है ब्रह्मात्मानं अपि विचार्यारोना व्यक्ति चेत उसमें कहा विचार करने के बाद भी यदि ब्रह्म रूप आत्मा का साक्षात्कार कोई नहीं करता अपरोक्ष तो क्या करेगा विचार क्या सबल मनन क्या फिर भी साक्षात्कार नहीं होता तो क्या करेंगे क्या तो अपरिक्ष हो भाषा भूय विचारे बार बार विचार करे अपरक्ष ज्ञान होने तक तब तक बार बार विचार ही करे और कोई सरल साधन नहीं दूसरे साधन को जो श्रेष्ठ मान करके इसको छोड़ते बोले नहीं इसे कुछ नहीं मिला दूसरा कुछ करेंगे ऐसा नहीं है सबसे श्रेष्ठ है हाँ अपने में अधिकार नहीं होने से पहले बड़ा कठिन लगता है समझो नहीं आता है किन्तु तो थोड़ा समझने के बाद इतने सरल ये अपर वेदांत साधन है सबसे बहुत जन्म की कर्म पक्को होने पर ही वेदांत श्रवर्ण प्राप्त होता है सवर्ण या भी बहुविरी यमराज है। कहते हैं प्राप्त हो गया और थोड़े यदि समझने में आता है तो उसको छोड़ना नहीं समझे नहीं आए तो भी श्रवर्ण करेंगे तो अंतगुण शुद्ध होता है और सवर्ण समझ में नहीं आई यह बात नहीं सुनते सुनते थोड़े कभी ग्रहण हो गया वो संस्कार इतने दृढ़ अंदर बैठ जाता है समाप्त नहीं होता है सत्य के समीप है वेदांत सत्य सबको प्रिय होता है और जो सत्य है झूठा भ्रांति अनेक काल की भ्रांति निवृत्ति होती है अनेक काल से राज्य में सर पर भ्रांति देखे लिया राज्य को बहुत दिन से सर्प भ्रांति होती है निवृति हो जाएगी एक क्षण में ज्ञान हुआ तो निवृत्ति हो जाती है अनेक काल से अंधकार है कहीं गुहा में दीप जलाएंगे तो उसकी निवृत्ति होती है अनेक काल होने से कुछ नहीं अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती ज्ञान से इसलिए निरंतर ही उसका विचार करें ये भारतीय तीर्थवचनाथ पंचदशमी यद्यप्यत्र प्रतिश्लोकम बहु वक्तव्यम टीकाकार कहते प्रतिश्लोक में विचार कहेंगे तो बहुत कहना है तथा भी मंद बुद्धि न असा नवृत्त न मया ग्रंथ काटे न गौरवित कहते हम इतने कहा नहीं सोचो कि इतने ही मालूम है अथा तो इतने ही कहना है ये नहीं कहना बहुत है हम भी कह सकते ग्रंथ टीका कहते किंतु जो मंद बुद्धि वाले मंदा मंद बुद्धि मंदबुद्धि वाले देखे इतना बड़ा ग्रंथ है क्या करेगा चोड़ो <laughs> देखते हैं पर ऐसी हिसाब करें कितने पुष्टा हुआ आगे कितने दिन रोज देखेंगे कितने दिन चलेगा फिर कब भागेंगे हिसाब करेंगे तो बड़े और कुछ लोग मंद बुद्धि नहीं तो बुद्धि तो है परमात्मा की कृपा से बुद्धि मिलती है बुद्धि मिलने पर भी कोई कोई उसका उपयोग नहीं कर पाते क्यों अलसाना आलसी है गुण अधिक है करेंगे अभी जल्दीबाजी क्या है अभी तो हम छोटे बड़े हल हाँ जायेंगे तो करेंगे ये लघु कौन पढ़ने के लिए लघु कौन नहीं पढ़ेंगे अभी तो थोड़ा हम ये करते हैं कर पढ़ेंगे अभी क्या अभी तो आए दो चार साल हुआ कोई ज्यादा नहीं हुआ <laughs> एक साल में लघु करके कोई पढ़ाने लग जाते हैं और दो चार साल होने के बाद भी पूर्वाधन तो नहीं हुआ तो भी कहते अभी तो दो चार साल हुआ ज्यादा आदमी नहीं हुआ करेंगे ये अलस है और कुछ होते है दीर्घ सूत्री दीर्घ सूत्री करेंगे काल करेंगे आगे अकेले द्वितीय से करेंगे पढ़ाई के हाँ पढ़ाई करें कब ना अभी तो नवरात्रि में जाना है वहां से आने के बाद शुरू करेंगे जैसे अभी यदि शुरू करेंगे कुछ पाप हो जाएगा ऐसे करते आगे नवरा एक दो डेढ़ महीने के बाद हमको जाना है फिर आएंगे फिर जोर से शुरू करेंगे ये दीर्घ सूत्री कहते शुरू करना तैयारी करना लगना पड़ता है ऐसे अलस्य जो होते है उनको थोड़ा सा ये ग्रंथकार कहते क्या करेंगे अलस्य होते ही तो उनको कहा क्या करेंगे कहते उनको विदनार्थम उनको बताने के लिए संक्षेप से कह देते हैं बहुत तो कहेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं इतने बड़े ग्रंथ तो कौन सुनेगा अलस दे दो दिन चार दिन आ गया फिर बाद में चलो सो जाए तो अच्छा है तो तो कोई कोई दो चार दिन सुन लेते बोले तो क्या है ऐसे ही तो है और वेदांत तो तुम ब्रह्म हमको मालूम है और क्या करना है सो तो जाओ इसलिए कहते मंद नाम अलस नाम वाले जो तो आलस्य है उनको वित्पादनार्थम उनको ये अद्वैत मन में आ जाए समझ में आ जाए तो मनन करें फिर निधि करेंगे उसके लिए मैंने प्रवृत्ति नवुत्व उसके लिए नहीं तो बहुत लिखेंगे तो तो बड़े बड़े विद्वान के लिए आवश्यक हो जाएगा छोटे छोटे को नहीं पढ़ेंगे ग्रंथ काठिन्य गौरव भैया ग्रंथ काठिन्य ग्रंथ कठिन हो जाएगा बड़ा हो जाएगा उसके भय से उपरतम उपरत होता ज्यादा नहीं लिखते टीका कारण अद्वैत मकरंद रिव्यंजिका कृता स्वयं प्रकाशयत न पुरुषोत्तम शासना अद्वैतमकरंद्रंथ का ग्रंथ की रसाभिव्यंजिका व्याख्या स्वयं प्रकाशयतना पुरुषोत्तम कृता ये रसाभिव्यंजिका नाम टीका का नाम रसाभिव्यंजिका अद्वैती रस उसको प्रकट करने वाले रस अभिभ्यंजी का व्याख्या है ये जो टीकाकार बड़े विद्वान है लक्ष्मीधर कवि तो ग्रंथकार है टीका करने वाले स्वयं प्रकाश ये व्याख्या की व्याख्या का नाम क्या है रसाभिव्यंजी का अद्वैत रूप रस को अभिवृत्ति करने वाली ये व्याख्या है पुरुषोत्तम शासनाथ पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ के शासन से ये लक्ष्मीधर कवि शायद पुरुषोत्तम के जगन्नाथ के भक्त थे ये आइए टीकाकार पता नहीं ये भी तो पुरुषोत्तम शासना क्या है ब्रह्नंद रसास्वादमिछद्भिर्बुधोत्तम रसाभिव्यंजिका यह सा पीशील्या सदा दरा ब्रह्मानंद रस के आस्वादनम इच्छदि ब्रह्मानंद रूप जो रस है उसका आस्वादन करने की इच्छा जो करते हैं विबुधोत्तम ही ऐसा कौन चाहेंगे विबुत्तम बुध में विबुदोत्तम श्रेष्ठ विद्वान विवेकी लोग ही इसकी इच्छा करते हैं और विवेक लोग तो सामान्य संसार में फंसे हुए उसमें अपने को बड़े मानकर बैठे अपने को बड़ा बुद्धिमान मानकर के ये धन संपत्ति संसार नाम क्या उसके पीछे भागे रहे उनकी संख्या बहुत अधिक है कुछ बहुत खुश हो गया बड़े प्रसिद्ध हो गया बहुत रुपया करोड़ करोड़ रुपया कटे कर दिया बस ये विबुधोत्तम नहीं विवेकी होते है ये सब संसार से वैराग्य जीत न हो वैराग्य हो करके अपने स्वरूप का कर साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे जो ब्रह्मानंद रसा साध चाहते हैं। वो क्या करना चाहिए ऐसा रसाभिव्यंजी सदा आदरात परिशील्या ये रसाभिव्यंजी के व्याख्या है निरंतरे ये आदर इसको सेवन करें, बार बार मनन करें, श्रवण तो करते कम लोग श्रवण करने के बाद मनन करना क्या पता नहीं है मनन करने के लिए ये प्रक्रिया तो ग्रंथकार बताते हैं, पंचदीश ग्रंथ में इसी ग्रंथ में ये कैसा मनन करना युक्ति के द्वारा वेदांत प्रमाणत है फिर युक्ति के द्वारा दिमाग में बैठा है संशय दूर हो तब निधि ध्यान होता है थोड़ा तर्क के द्वारा मनन करके बार बार विचार करके थोड़ा दिमाग में संभावना युक्तिया संभावित संभावित है तो अनुसंधानम ये संभव है इस अनुसंधान करने निश्चय होने पर मनन होता है तभी निधि होता है इसे निरंतर इसका विचार करें ये ग्रंथकार कहते इसकी थोड़ा परिचय भी तो करनी चाहिए इसलिए श्लोक नवमी के दिन श्लोक कितने पर दसवीं को चलाएंगे शंकर दिग्विजय नवमी दि तेनाली बुधवार है ना आज सोमवार तो गुरुवार दिन अच्छा है दसवीं अच्छा है नवमी दिखता तिथि है और बुधवार भगवान शंकराचार्य जी का दिन तिरुभाव तो हुआ है से गुरुवार को शुरू करेंगे विद्यारंभे गुरु श्रेष्ठ ये प्रसिद्ध है तो शंकर दिग्विजय का अवसर होगा गुरुवार आज क्या है काल कोष्टमी है ना उसके बाद क्या आएगा बुधवार को क्या करना है हाँ ये श्लोक कितने श्लोक है अठेईस श्लोक अभी अठाईस श्लोक परीक्षा हो जाएगी सब श्लोक बोलेंगे एक एक करके पूछेंगे हो जाएगा उस तो दिन ये अनुपस्थित नहीं अवश्य उपस्थित होना चाहिए कोई नहीं बोल पाए तो भी उसको धन्यवाद देंगे डरना नहीं जितने कितने श्लोक कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा तो ये दो श्लोक अब रह गया कहीं अभी पूरा नहीं होगा उस तो दिन एक श्लोक तापत्रक संतप्ता मोक्ष कामुदा सह रि व्यंजिका गंगा मग्नाभवत सप्तमा हाँ हे सप्तम सप्त में साधु में शिष्टे सप्तम रसाभि व्यंजिका गंगा मग्ना भवत रसाभिव्यंजिका नाम को जो गंगा में मग्न हो जाओ इसमें डुबकी लगाओ इसमें निरंतर डूबे रहो कौन है, है मोक्ष कामा जो मोक्ष चाहते हैं मोक्ष कौन चाहेगा तापत्र संतपता तापत्र आध्यात्मिक आधिभतिक आधिदेविक तीनों ताप रूप अर्क सदेश संतप्त जैसे सूर्य किरणें में बहुत गर्मी में कर, गर्मी लगती है तो बहुत गर्मी गंगा जी जाकर डुबिक लगाया एकदम ठंडा है ताप रूप हर सूर्य से सम्यक तप्त तो होने पर जो मोक्ष चाहते हैं आप देखते कि सब दुख ही दुखी संसार हम दुखालयम अशाश्वतम सदाशह मुदा मुदाशह प्रसन्न होकर के ये निरंतर ही रसाभिभंजी गंगा में डूबी रहे हे सप्तमा तो इसमें इसी का चिंता न करने पर ज्ञान हो जाता है और दो तीन श्लोक है ओ